शिव पुराण शिवपुराण से संहिता ऋषि बोले या शिष्य महाभाग सूज जी आपको नमस्कार है आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहां भगवान शिव संतुष्ट होते हैं ब्राह्मण छत्री वैश्य और शुद्र सभी शिव की पूजा करते हैं वह पूजन कैसे करना चाहिए आपने ब्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए महर्षियों का वह कल्याण प्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूरजी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई सूर जी बोले मुनिश्वरों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है परंतु वह रहस्य की बात है मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कर रहा हूँ जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था फिर उसे जी ने भी सुना था व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोक हित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा ब्रह्मा जी ने कहा, कहा नारद, मैं से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं। सुनो, जैसा पहले कहा गया है, वैसा जो भगवान शंकर का सुख में, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी दरिद्रता रोग दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा एक चार प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साथ साधक महादेव जी की पूजा करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्त्रोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधिपूर्वक नाम ले उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें मुने एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुना रखी सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ मन को एकाग्र करके सुनो।